पातंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र बत्तीस अध्यात्म विद्या के गुरु जब अपने किसी शिष्य से कोई काम करवाना चाहते हैं तब उसको पत्र आदि नहीं लिखा करते प्रत्युत अपने विचारों को ही उसके मन में रख देते हैं ये विचार उसके अंदर पहुंचकर उसको वही काम करने के लिए प्रेरणा करते हैं जिसका कराना उनके गुरु को अभिप्रेत होता है यही मानसिक प्रेरणा है यही गुप्त आध्यात्मिक संबंध और आत्मिक सहायता है जो पिछले महात्मा अपने शिष्यों के साथ रखते थे यदि तुम किसी के प्रति बुरे विचारों की भावना करोगे तो वे वहां दुख और व्याकुलता देने के पश्चात अपने सजाती अन्य विचारों को तुम्हारे लिए उत्पन्न करेंगे अर्थात जितने घृणा के विचार तुम दूसरों के निमित्त उत्पन्न करोगे उससे कहीं अधिक मात्रा में लौटकर तुमको मिलेंगे और यदि प्रेम के विचार भेजोगे तो वे भी प्रभाव रहित न रहेंगे बल्कि वे उस मन तक अवश्य पहुंचेंगे और अपने परिणाम में अधिक प्रेम को तुम्हारे निमित्त उत्पन्न करेंगे यही कारण है कि जिससे तुम्हारा मन घृणा करता है वह भी उसी प्रकार तुमसे घृणा करता है हाँ यदि तुम उसकी घृणा को दूर करना चाहते हो तो उसके लिए अपने से प्रेम भरे विचारों को भेजो ये विचार उसके मन का सुधार करेंगे और फिर अपने परिणाम में तुम्हारे लिए प्रेम को उत्पन्न करेंगे इसी कारण हमारे प्राचीन शास्त्रों ने उपदेश किया है कि प्रत्येक मनुष्य को जीव मात्र की भलाई के लिए प्रबल शक्ति के साथ यह प्रार्थना करनी चाहिए सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चि दुख भाग भवेद संपूर्ण जीवों को सुख प्राप्त हो सब प्राणी निरोग हो, सबका कल्याण हो किसी को भी दुख ना हो जब एक मनुष्य अपने अंदर से समस्त शत्रुता के विचार निकाल कर सारे संसार के लिए भलाई और सुख की प्रार्थना करता है तब उसको उसके बदले में यूनिवर्सल लॉ विश्व मात्र का प्रेम प्राप्त होता है और तब संसार का कोई पदार्थ उसके लिए त्रासोत्पादक नहीं रहता ओम अभयम न कर्त्यंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी इमे उभय इमे अभयम पश्चादअभयम पुरस्ताद उत्तर उत्तरादअराद अभय नोस्तु अंतरिक्ष में हमारे लिए अभय हो इन दोनों द्यो और पृथ्वी में अभय हो अभय पीछे से हो आगे से हो ऊपर नीचे से हमारे लिए अभय हो ओं अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम पुरो यभयम नक्तम अभयम दिवा न सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु हम मित्रों से अभय हों छत्रुओं से अभय हों जाने हुए परिचितों से अभय हों और जो आगे आने वाले हैं अपरिचित हैं उनसे भी अभय हों रात्रि और दिन में हम निर्भय हैं समस्त दिशाएँ हमारे मित्र रूप में हों वह वनों में भी उसी आनंद और सुख से रहता है जैसे कि अपने घर में स्वामी विवेकानंद जी महाराज इसी शक्ति का वर्णन करते हुए अपने राजयोग में इस प्रकार लिखते हैं योगी को चाहिए कि वह रात्रि को सोते समय और प्रातःकाल जागने पर चारों दिशाओं में मुँह करके प्रबल संकल्प शक्ति से सारे संसार की भलाई और शांति के अर्थ अपने विचारों को छोड़े यथा ओं देवशातिरतरिक्ष गशाति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधय शाति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह शांतिगंग शांति शांतिरिव शांति साधि ओम शातिश शाति शांति दिवलोक शांति दे अंतरिक्ष शांति दे पृथ्वीलोक शांति दे जल प्राण शांति दे रोगनाशक औषधियाँ शांत दे भोज्य वनस्पतियाँ शांति दे सब के सब देव शांतिदायक हो ज्ञान शांति दे सब कुछ शांति ही दे शांत भी सचमुच शांति ही हो वह ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो क्योंकि एवरी बीट ऑफ हॉल्टेटरेड दैट गोज आउट ऑफ द आर्ट ऑफ मैन कम्स बैक टू हिम इन नथिंग कैन स्टॉप इट एंड एवरी इम्पल्स घृणा का प्रत्येक विचार जो मनुष्य के अंदर से बाहर आता है वह वापस अपने पूरे बल के साथ उसी के पास आ जाता है और ऐसा करने में उसको कोई वस्तु रोक नहीं सकती इसी प्रकार कोई मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता ये अज्ञानता से विचारे हुए घृणा प्रतिकार और कामी तथा अन्य घातक विचारों के भेजने से कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनों की हानि होगी इसलिए विचार शक्ति के महत्व को समझो और उसको सर्वदा पवित्र तथा निर्मल रखने का प्रयत्न करो और प्रतिदिन समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रार्थना किया करो इससे तुम्हारा और सबका भला होगा